वेक्षमणी जीवन मुक्त के लक्षण ब्रह्मकारतया सदाशतया निर्मुक्वाधी अन्या वेदितोग्य भोगकलनो निद्रलवद्दाल स्वप्नलोकलोकवजगदिद्यन्विधी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 ब्रह्मेवली निर्विकारो निष्क्रिय जो यति परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है वह चित्त प्रज्ञ कहलाता है ब्रह्मात्मन शोधतोरेकगाशिनी निर्विकल चिन्मा वृत्ति प्रगेति कथ्यते सुदीवन्क्तुच्य तत्वसी आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्रवृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं यह चिन्मात्रवृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है यस्य स्थिता भवि प्रज्ञा यो निरंतर प्रपंचो विस्मृत प्राय स जीवन मुक्त जिसकी प्रज्ञा स्थिर है जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है लीन अधीर पि जो जाग्रत धर्म वर्जित बोधो निर्वासनो यीवन मुक्त वृत्त के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि उसका चित्त संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध करके निरंतर ब्रह्म में लीन रहता है तथापि वह सोए हुए पुरुष के समान थंगा शून्य नहीं हो जाता सब व्यवहार यथावत करता रहता है किंतु व्यवहार करते हुए भी उसे स्वप्न समझने के कारण उसकी अन्य पुरुषों के समान दृश्य पदार्थों में आस्था नहीं होती इसलिए वास्तव में वह जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है शांत संसार कलन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 तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चिंत है वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है भाव जीवन मुक्त लक्षण प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव में मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है अतीतान अनुसंधानम भविष्य विचारणम औदासीनम अभी प्राप्त जीवन मुक्त लक्षण भी ही बात को याद न करना भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुखादि में उदासीनता यह जीवन मुक्त का लक्षण है गुण दोष विशिष्टे स्वभाव विलक्षणे सर्वत्र जीवन मुक्तस्य लक्षण अपने आत्म आत्मस्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोष में संसार में सर्वत्र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 विज्ञात आत्मनोज ब्रह्म भावस्ते सजीवनमुक्तलक्षणः जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से सम्पन्न है देहेन्द्रिय स्व भाव इदम भाव तदन्य के नोभवतः क्वापी सजीवन मुक्त इष्यते जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यह भाव कभी नहीं होता वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है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 पिड्यम पिदुर्जन समो भवेद्य सजीवन मुक्त साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का संभाव रहता है वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है यत्र प्रविष्टा विषया परेरिता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 किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते वह यतिश्रेष्ठ जीवन मुक्त है विज्ञात ब्रह्मतत्व यथा पूर्व न संसुति अस्त चैन स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख ब्रह्म तत्व के जान देने पर विद्वान को पूर्वत संसार की आस्था नहीं रहती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 फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है अत्यंत कामुक वृत्ते कुंठति मातरे तथा ब्रह्मणी ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिण जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी कामवृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है उसी प्रकार पूर्णा पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती